मंत्र मंत्राठ सहनावतो सहन भुन सह वीर कर्वा वहीजश्विनावीतमस्त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 परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाचा दुख में विवेक विवेकी लोग जो है उन विवेकियों का सब दुख ही है विवेकी लोगों के लिए इस संसार के हर चीज दुख ही है क्यों उसने हेतु दिया कि परिणाम दुख के कारण ताप दुख के कारण संस्कार दुख के कारण और गुण वृत्ति विरोध के कारण गुणों की जो वृत्तियां है जो स्वभाव है गुण रजोगुण और तमोगुण जो है इनके जो स्वभाव है इन स्वभाव में परस्पर विरोध है विरोध होने से अविरोधाचा अच्छा भी है ऐसा भी है कि अविरोध होने से विवे की लोगों के लिए सब कुछ दुख है विवेकी व्यक्ति जो है उसका सब दुख ही है तो इसमें सबसे पहला जो हमने समझाया म्यूट कर लीजिए म्यूट कर लीजिए, पर भाई जी म्यूट कर लीजिए म्यूट कर लीजिए तो इसमें ये जो पहला जो दुख है वो परिणाम दुख है इसको बार बार जितना अधिक विचारेंगे उतना उतना समझ में आएगा। वैसे पढ़ते समय लग रहा था कि समझ गया परंतु ये कितने ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि ये जो है दस दस साल लगा देता है तभी भी नहीं समझ में आता कि परिणाम दुख क्या है ताप क्या दुख क्या है संस्कार में नहीं व्यवहार में।, हाँ, में भी यार वैसे भी समझ में नहीं आता है वो इस तरीके से जो है तो परिणाम का अर्थ है तो रिजल्ट तो जो है ताप दुख भी तो रिजल्ट ही है तो भेद नहीं कर पाता है तो इसको सूक्ष्मता से समझना जरूरी है बस एक चीज समझना है कि ताप दुख और परिणाम दुख में क्या है दोनों में अंतर क्या है एक जो है मने सुख की जो एक सुख की अनुभूति है और एक दुख की अनुभूति है तो दुख का जो दुख की जो अनुभूति है उसमें वो जो है सभी प्राणियों का जो है वह द्वेष से युक्त होता है वह दुख की अनुभूति दुख का अनुभव जो कि आगे पढ़ाएंगे और सुख का जो अनुभव है हमें जो सुख की अनुभूति होती है वह राग से अनुबिध होता है इसमें जो था ना ये पढ़ाया था बोलते सर्वस्व रागानुबिध चेतना चेतन साधनाधीन सुखानुभव सर्वस माने सर्वस्व मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं, इन सभी मनुष्यों का जो सुख का अनुभव है तो सुख का अनुभव किसके अधीन है तो चेतन और अचेतन साधन के अधीन है चेतन साधन के अधीन है सुख की अनुभूति और अचेतन साधन जो जड़ वस्तु है उसके अधीन है सुख की अनुभूति अर्थात कहने का अभिपाय है व्यक्ति जो सुख की अनुभूति करता है वह चेतन साधनों से और अचेतन साधनों से माता पिता पति पत्नी गुरु समाज के लोग इत्यादि जितने भी चेतन है पदार्थ हैं। उन चेतन जो साधन है उस चेतन साधन से व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है और ऐसे अचेतन साधन से भी सुख की अनुभूति करता है इसलिए कह रहे हैं कर सर्वस्व अयम का सुखानुभव के साथ संबंध होता है इस सब का जो यह सुख का अनुभव है वह सुख का अनुभव चेतन और चेतन साधन के अधीन होता है और ये चेतन और अचेतन साधन के अधीन सभी व्यक्तियों का मनुष्यों का सुख का अनुभव राग से अनुबिध होता है वह राग से जुड़ा हुआ होता है राग से मने राग से युक्त होता है वह सुख का अनुभव और अथ का ताप दुखता जो है आगे जो अभी साथ साथ दोनों हम प्रतुलना करके बता रहे हैं जिससे और शायद समझ में आए कहा न कि अथ का ताप दुखता यहीं से चलेगा ना जी जी तो अथ का ताप दुखता तो इसमें क्या कहे वैसा का वैसा ही शब्द का विन्यास किए हुए हैं यहां पर करें सर्वस्वानुविध विध्व चेतना चेतन साधना ऐसा कर वहां पर था कि सर्वस्य अयम रागानुबिध अयम केवल यहां पर नहीं जुड़ा हुआ है वहां पर सर्वस्य अयम है यहां पर सर्वस्य बस रागानुबिध वहां है यहाँ द्वेशानुविध है वहाँ चेतना चेतन साधनाधीन है यहाँ पर भी चेतना चेतन साधनाधीन है देख रहे हैं कि नहीं मिला रहे वहां पर है सुखानुभव यहाँ तापानुभव इति, यहा इति आगे है तत्रासी राग जमाशय यहाँ तत्राशी द्वेशजह कर्माशये तो यहाँ पर वहाँ कह रहे की वहां पर भी चेतना चेतन साधन के अधीन है सुख का अनुभव यहाँ पर भी चेतन और अचेतन साधन के अधीन है दुख का अनुभव तो जैसे वहां पर कह रहे हैं कि सभी प्राणियों का सभी मनुष्यों का सभी प्राणी भी आ जाएंगे पर तो मनुष्य हम इस चीज को समझ रहे हैं तो इसलिए मनुष्य सभी मनुष्यों का जो सुख का अनुभव है या सुख की जो अनुभूति है वह चेतन और अचेतन साधन के अधीन है और वह राग से अनुविध है राग से जुड़ा हुआ है वो राग से जुड़ा हुआ है और यहाँ जो है सर्वस्य मनुष्य से सभी जो मनुष्य है इस सभी मनुष्य का तापानुभव सर्वस्य तापानुभव करेंगे सभी मनुष्यों का ताप का अनुभव ताप माने दुख तापानुभव चेतना चेतन साधना अधीन चेतन और अचेतन साधन के अधीन है दुख का अनुभव अर्थात दुख का अनुभव भी चेतन अचेतन साधन के अधीन है और सुख का अनुभव भी चेतन और अचेतन साधन के अधीन है परंतु सुख का अनुभव राग से अनुविध है और दुख का दु, दुख का अनुभव द्वेष से अनुविध है समझ गया हाँ जी हां सुख का अनुभव राग से अनुविध है राग से जुड़ा हुआ है और ताप का अनुभव दुख का अनुभव द्वेष से जुड़ा हुआ है इन दोनों में भेद समझना है सुख का अनुभव राग से दुख का अनुभव द्वेष से जुड़ा हुआ है तो ऊपर क्या कर रहा है कि जब राग से जुड़ा होगा सुख का अनुभव राग से जुड़ा हुआ है तो तत्रास्ती मने उस सुख के अनुभव के समय तत्रास्ती का मतलब क्या हुआ जी उस सुख अनुभव मने उस समय वहां सुख अनुभव काल में सुख के अनुभव के समय अस्थि तो रागज कर्माशय क्योंकि सुख के अनुभव काल में उस समय जो कर्माशय होता है उस समय जो कर्मों का समूह होता है चित्त के अंदर क्योंकि तो जब ही हमें जिससे सुख मिलता है तो सुख मिलता है तो सुख मिलने के बाद हम उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं या सुख को प्राप्त करने के लिए हम जो कर्म करते हैं तो जो कर्म करते हैं तो उसमें राग है तो उस राग मने सुख को प्राप्त करने के लिए क्यों कर्म करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उस सुख के प्रति राग है तो उस राग के कारण जो हमने कर्म किया तो उससे जो कर्माशय बना उससे जो धर्मा धर्म जो उससे जो संस्कार बना वो हो गया रागज कर्माशय तो सुख के अनुभव के समय में राग से उत्पन्न कर्माशय उस के समय में जो कर्माशय की उत्पत्ति होती है जो संस्कार होता है कर्माशय जो संस्कार होता है वो राग से उत्पन्न होता है समझना है कि नहीं हां और यहां कह रहे हैं कि तत्रास्ती द्वेश कर्माशय और यहां तप के मत ताप के अनुभव के समय दुख जब जिस समय हो रहा है उस समय वहां तो सुख अनुभव हो रहा है इसलिए रागज कर्माशय हो रहा है और यहां पर दुख अनुभव हो रहा है तो उस द्वेष के कारण जो हम कर्म करते हैं तो उससे जो कर्माशय बना उस समय जो संस्कार बना चित्र के अंदर वो द्वेषज कर्माशय हुआ तो तथा द्वेश, द्वेशज कर्माशय मने वहां द्वेषज कर्माशय है वहां पर द्वेष से पैदा होने वाला कर्मों का समूह है चित्त के अंदर तो तो क्या हुआ वो रागानुबद्ध, रागानुबिध मने तीन तरीके का जो कर्माशय बना है एक रागज कर्माशय दूसरा द्वेषज कर्माशय तीसरा मोहज कर्माशय तीन तरीके बना है जो पीछे पढ़ाया था तो रागज कर्माशय जो होता है उसका परिणाम दुख होता है द्वेषज का भी परिणाम दुख होता है पर तो द्वेषज कर्माशय का जो परिणाम दुख हुआ वो ताप दुखता है वो ताप दुख है और रागज जो कर्माशय है उससे जो होता है हुआ क्या है कि परिणाम दुख है उसको परिणाम दुख कहते हैं इन दोनों में भेद समझना है तो चार तरीके का कर्माशय बना तीन चार तरीके का मैं तीन तरीका बहुत गलत बोल दिया क्षमा कीजिए चार तरीके का कर्माशय बना कर्मों का समूह बना मन के अंदर एक रागज कर्माशय राग से पैदा होता है जो से राग हुआ किसी वस्तु के प्रति उससे जो हमने काम किया पत्नी के प्रति राग हुआ बच्चे के प्रति राग हुआ रोटी के प्रति राग हुआ दाल के प्रति राग हुआ समाज के व्यक्ति के प्रति राग हुआ जिसके प्रति भी राग हुआ तो उस राग से जो कर्म करेंगे राग के बसीभूत हो करके जब हम कर्म करेंगे तो उससे संस्कार जो बना उससे जो संस्कार बना उसको कहेंगे रागज कर्माशय उसको क्या कहेंगे जी रागज कर्माशयर्माशय और जब जो साधन हमें दुख देता है चेतन या अचेतन जो साधना में दुख देता है कोई भी पति पत्नी भाई गुरु शिष्य संसार के व्यक्ति या कुत्ता बिल्ली जो भी चेतन है या अचेतन है तो वो चेतन और अचेतन जो हमें दुख देता है तो उससे हम द्वेष करते हैं तो चाहते हैं कि वो हमारे प्रतिकूल है वो हमारे पास ना आए तो जो हम जब द्वेष करते हैं तो उस द्वेष के बसीभूत हो करके जब हम उस कर्म करते हैं उस व्यक्ति के प्रति मनुष्य के प्रति या उस अचेतन वस्तु के प्रति अचेतन वस्तु के प्रति भी जो तो कर्म करते हैं, कुछ एक व्यक्ति है जैसे वो मोबाइल है जैसे और मोबाइल वो सोचा कि ये मुझे दुख दे रहा है परेशानी कर रहा है रात में हमें नींद खोल देता है किसी का भी फोन आ जाता है इत्यादि इत्यादि समझ लीजिए तो अब उसके मन में द्वेश पैदा हुआ अब जब द्वेष पैदा हुआ मोबाइल से तो उसने क्या किया गुस्सा में कर मोबाइल को फोड़ दिया तो कर्म कर दिया ना जी हाँ जी द्वेष हुआ द्वेष पैदा हुआ उससे मोबाइल को उसने फोड़ दिया तो उससे कर्म किया तो द्वेष के कारण जो कर्म किया फोड़ने का जो कर्म किया उससे हमारे मन में अर्थात उसके मन में कर्माशय बना एक उसके मन में एक संस्कार बना तो द्वेषज कर्माशय हो गया तो देश और ऐसे ही जब हम मोहित हो जाते हैं जब हम मोहित हो जाते हैं जब मोहित हो जाता है व्यक्ति अर्थात अविद्या से ग्रसित हो जाता है मोहित जैसा मतलब हुआ कि अविद्या से ग्रसित हो जाता है मोह वैचित्य जब चित उसका विचित्र हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है वो नहीं समझ पाता और मोहित हो करके जड़ के साथ भी चेतन जैसे व्यवहार करने लग जाता है जड़ हमारी गाड़ी है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हम समझ रहे थे कि हमारा ही एक्सीडेंट हो गया और उससे जो दुखी हो जाते हैं इत्यादि तो मोहित होकर के दुखी होते हैं तो उससे मोहकृत कर्माशय होते इसलिए वो कहते हैं मोहज कर्माशये तो तो मोहकृत कर्माशय या मोहज कर्माशय मोह से पैदा होता है कर्माशय और चौथे प्रकार का जो कर्माशय है वह है कि हिंसाज कर्माशय क्या कहेंगे जी हिंसाज कर्माश हिंसाज कर्माशय या शारीर कर्माशय यहाँ पर शारीर कर्माशय हुआ तो शारीर कर्माशय ये हुआ कि शरीर से हम जब कोई भी कर्म करते हैं शरीर से जो भी हम काम करते हैं अब शरीर जो कहा इससे क्या पता चल रहा है जी? ये बताइए शरीर यहां पर जो लिखा हुआ है शारीर कर्माशय इससे डॉक्टर क्या पता चला कि ऊपर जो तीन कर्माशय है उसका वस्त मन के साथ संबंध है मन वह मन में इस तरीके की बात होती है और शारीरिक जो पता चलता है कि शरीर से व्यक्ति जब कर्म करता है क्या कर्म करता है मारने का हिंसा करने का जब कर्म करता है जब शरीर से कोई व्यक्ति कर्म करता है एक व्यक्ति शरीर से था जब एक किसान है एक किसान खेती करता है तो शरीर से कर्म करता है उससे कीड़े इत्यादि बहुत मरते हैं एक जो है जो दुर्गा पूजा में आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा में हिंदू लोग क्या करते हैं बकरे को मारते हैं बकरे को मारते हैं तो शरीर से कर्म कर रहा पाप कर रहा है बकरे को मार रहा है तो उस शरीर के द्वारा जो मारा गया हिंसा किया गया बकरे को उससे जो कर्माशय बना मन के अंदर हो गया शारीरिक कर्माशय मुसलमान लोग गाय को मारते हैं तो जो गाय को जो मारते हैं तो हिंसा जो उसने किया शरीर के द्वारा जो हिंसा किया और उस हिंसा के कारण जो शरीर के द्वारा जो कर्म किया उससे जो कर्म कर, कर्म किया मारने का जो कर्म किया हिंसा रूपी कर्म जो किया उससे जो कर्मा से वो शारीरिक कर्मा से हुआ इसीलिए यहां पर करानुपत्य ना भूतानी उपभोग असंभवती थी बोल रहे हैं कि एक यह सिद्धांत है भाई कि बिना किसी को मारे किसी को मारे भोग का उपभोग करना संभव ही नहीं हो सकता हो सकता है जी पूरा तो नहीं हो सकता जी पूरा नहीं मने हो ही नहीं सकता हाँ जी आप यदि बिजनेस करते हैं उसमें भी किसी को दुख देते हैं आप यदि कोई भी क्रिया करते हैं तो उपभोग जो भी हम करते हैं वो बिना हिंसा का संभव नहीं है बिना हिंसा का संभव नहीं है इसी चीज को समझ करके व्यक्तियों ने क्या किया जिस व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई ये सिद्धांत है सही बात है ये गलत नहीं है कि बिना मारे उपभोग संभव नहीं है तो इसे क्या कहा कि भाई जब मीना मारे उपभोग संभव नहीं है तो यज्ञ करते हैं यज्ञ में गौ को मार दो गौ को मार के आहुति दे दो गौ यज्ञ इत्यादि नाम देकर के और ऐसे जो पशु बलि इत्यादि की जो प्रथा चली और फिर वाक्य ऐसा बना दिया कि वैद्य हिंसा हिंसा न भगपति क्या बना दिया जी हाँ, वैद्य की हिंसा न हिंसा हाँ, वैद्य की हिंसा भाई वेद जो आदेश दिया है वेद के अनुकूल जो भी हिंसा है वह हिंसा नहीं होता और ऐसा का करके ये भी वाक्य ठीक है यदि ठीक तरीके से व्याख्या किया जाए तो वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती यदि इस वाक्य को यदि इस वाक्य पर यदि विचार किया जाए और इस पर यदि सीमा खींचा जाए तो बहुत ही अच्छा वाक्य है परंतु इस वाक्य को लोगो ने गलत तरीके से व्याख्या किया जब कोई भी चीज अति हो जाता है ना तो फिर जो है वो पाखंड बन जाता है वही गलत हो जाता है तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यहां पर यह होना चाहिए था कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती कि भाई जब हम कोई वैदिक कर्म कर रहे हैं अर्थ वैदिक कर्म का मतलब हुआ कि वास्तविक जो वैदिक कर्म है वो तो मोक्ष की प्राप्ति है वास्तविक जो वैदिक कर्म है वो मोक्ष की प्राप्ति है ईश्वर की प्राप्ति है तो उस ईश्वर की प्राप्ति जब हम कर रहे हैं उस करते समय कुछ ऐसी हिंता होती है जो अपरिहार्य है उससे तो हम बच ही नहीं सकते उससे हम बच ही नहीं सकते कितना भी यदि हम कोशिश करें तो उससे बच नहीं सकते हम रास्ते में चलेंगे एक योगी जो है अब उस योगी की बात है जो योगी उसका चरम देह है अब अंतिम देह है इसके बाद देह नहीं मिलना है छत्तीस हजार बार सृष्टि के पति प्रलय होगी तब तक उसको देह नहीं मिलना है ऐसे योगी भी रास्ते में चलेगा तो अनजाने में चीटी की हत्या हो जाएगी अनजाने में और भी वो तो भोजन करेगा ही तो भोजन करेगा तो सांस लेगा ही ये सब जो क्रिया करेगा वो साफ सफाई तो करेगा ही अपने स्थान का साफ सफाई तो करेगा ही इत्यादि इत्यादि का कार्य करेगा तो उससे भी हिंसा होगी कि नहीं योगी जी नहीं होगी तो उससे भी हिंसा होगी परंतु उसे कर्माशय नहीं बनता है वो हिंसा हो रहा है परंतु कर्माशय नहीं होता है क्योंकि तो वो अपरिहार्य हिंसा है परिहार जो हिंसा है जिसमें से हम बच सकते हैं क्या कि किया लोगों ने पौराणिकों ने या जो कुछ भी है इसकी गर्द व्याख्या जो परिहार हिंसा है जिससे हमें बचना चाहिए था जो हटाने बकरी को मारना या जहां तक हो सके यदि हमें यदि खेती इत्यादि कर रहे हैं तो कोई इस तरीके से हो कि जो कुछ तो परिहारी हो अपरिहारी होगा और कुछ जो है कि वहां पर आ, तो उसको बचाया जा सकता है उस जानवर को उस इत्यादि को बचाया जा सकता है उसको उसने जो बचाया जा सकता है उसको यदि उसमें जिसमें हम बच सकते हैं उसको यदि हम जानबूझकर यदि हिंसा करते हैं तो उससे पाप बनता है और वह कर्माशय होता है उसका कर्माशय होता है ये मैं जहां तक मैं समझा हूं गुरुजनों के पढ़ने से यही समझा हूं कुछ एक व्यक्ति दो तरीके की इसकी व्याख्या करते हैं बोलते है, भाई कोई भी हो कुछ भी हो कुछ भी क्यों न हो चाहे वह योगी ही क्यों नहीं बन जाता है वह सभी प्रकार की हिंसा हिंसा और उसका पाप फल होता है उससे हम बच नहीं सकते और उससे बच नहीं सकते तो अब चरमदेह जब हो गया है तो चरमदेह होने के पश्चात अब उसको तो मुक्ति मिलेगी परंतु जो अपरिहार्य हिंसा थी जिससे हम बच नहीं सकते थे परंतु तो हिंसा तो है से भी पाप तो होता है तो अब छत्तीस हजार जो जन्म लेगा तो उसी जो अपरिहार्य हिंसा था जिससे व्यक्ति उस जिससे व्यक्ति बच ही नहीं सकता कितना भी यदि बचने का कोशिश करे तो नहीं बच सकता उसके आधार पर ही पुनः जन्म होता है कुछ एक व्यक्ति ऐसी व्याख्या करते हैं ऐसी व्याख्या करते परंतु ऐसी व्याख्या महर्षि वेद व्याजी के विपरीत है क्योंकि तो हमने आपको पीछे पढ़ाया है पीछे इसी के पीछे क्या सूत्र था जी चौदवा की बात करें आप की बात मैं कर रहा हूँ तेरह सूत्र क्या है ओ जाति आयु भोग वाला जो है जी। जाति आयु भोग वाला सती मूले सती तो होगा तर्ण। तर्ण। तो वहाँ पर यदि वहाँ पर आपको याद होना चाहिए याद होगा कि वहाँ पर दो तरीके का जो बताया कर्माशय एक बताया अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाला कर्माश है और दूसरा बताया अदृष्ट वेदनीय अनियत विपाक वाला कर्माश है याद आ रहा है हाँ जी तीन गति उनकी नीक है पहले कर्माशय को दो भाग कीजिए हाँ जी जो मैंने जो हमें आगे फल देने वाला है जाति आयु भोग देने हाँ वाला है तो एक तो है एक का नाम है अदृश्य वेदनीय नियत विपाक कर्माशय मैने अदृश्य वेदनीय, जो इस जन्म में अनुभव के योग्य नहीं है जिसका फल इस जिस कर्म का फल जिसका अगले जन्म में अनुभव के योग्य है जी। हाँ या पिछले जन्म में किया तो तो तो जाति आयु भोग को देता है आगे हमें वही बात जाति आयु भोग को देगा तो एक तो ये और दूसरा अनियत विपाकी अदृश्य जन्म अनियत जो अदृश्य इस जन्म में नहीं दिखने वाला है जिसका फल नहीं मिलने वाला है और उसका फल निश्चय नहीं हुआ है जिसका फल निश्चय नहीं हुआ जाति आयु भोग रूपी फल निश्चय नहीं हुआ है वो अनियत विपा की हुआ तो ये हुआ फिर कहा उन्होंने कि जो है उसकी तीन गति है उसकी क्या है तीन, तीन, तीन गति एक नाश एक एक जो कर्माशय है उसका नाश होता है दूसरा का जो है प्रधान जो कर्माश है प्रधान जो कर्म है साथ साथ ही वह फल अपना देता है दे। प्रधान जो कर्म हुआ वो फल दे रहा है उसके बीच बीच में साथ साथ में फल दे दिया और तीसरा जो है कि प्रधान कर्म इतना अधिक है कि उससे जो गौण कर्म से जो दब गया हुआ है लंबे काल के बाद वह दबा हुआ रहेगा लंबे काल के बाद वह फल देगा चिरस्थाई है याद आ रहा है हाँ जी नहीं बिल्कुल तो, तो उसमें से यदि देखा जाए तो फल देने वाला तो नियत विपा तो फल देने वाला ही है और इसमें भी जो अनियत विपाकी है इसमें भी दो जो है तो तो फल देने वाला ही है दो जो है जो कि प्रधान कर्म के साथ फल दे रहा है जी वही फल तो दे ही रहा है ना जी अनियत विपाकी भी, भी और एक जो है लंबे काल के बाद भी फल तो देगा ही कब देगा ये निश्चित नहीं है इसलिए उसको अनियत विपा की दिया कब वो दे देगा प्रधान कर्म के साथ या कब देगा कोई निश्चित नहीं है परंतु एक कहा नाश तो कुछ एक विद्वान जो है नाश का अर्थ क्या करते हैं पता है नाश का अर्थ ऐसा करते हैं कि नशा अदर्शने अदर्शन दिखाई देने का नाम नाश है ठीक है अभी योगी कर्म कर रहा है चरम चरमदेह है अब अगला मुक्ति में जाएगा अब वो अदर्शने वो अदर्शन है वह अदर्शन है दिखाई नहीं दे रहा है छुपा हुआ है और जब मुक्ति को भोग लेगा तो उसके प्रसाद फिर वो फल देगा ऐसा व्याख्या करते हैं परंतु तो यह भी ठीक नहीं है क्यों तो नहीं ठीक है क्योंकि तो यहां पर नाशा शब्द भी पढ़ा हुआ है और यहां पर चिर भी पढ़ा हुआ है चिरस्थायम जो व्यक्ति जो विद्वान ऐसी व्याख्या करता है ये जो नाश माने अभी दिखाई नहीं देता बाद में वह दिखाई देगा बाद में वह फल देगा तो वो नाश का जो अर्थ है वही अर्थ तो चिरस्थायम का भी तो वही अर्थ हो गया ना जी हाँ जी हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि चिरस्थाय जो भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है दबा हुआ है परंतु बाद में देगा तो एक ही अर्थ को बताने वाला दो शब्द प्रयोग हुआ कि नहीं पुनरुक्त दोष हो जाएगा नहीं हो जाएगा नहीं ठीक है न, आप उस... तो जो पुनर्जन्म जो होएगा मुक्ति के बाद वो फिर ये जो आ, या जो अनियत है जो जो दबे हुए हैं उसी के अधीन पे जो छिड़काव में होंगे उनके उसी के अधीन पे तो होएगा। ये दूसरे व्याख्या का हम मैं इसको इस चीज मैं मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ मुझे जहा तक समझ में आया ये नहीं है वो अच्छा। उस समय जो भोगने के पश्चात उस समय जो जन्म लेता है तो वह साधारण मनुष्य में जन्म लेता है हाँ जी साधारण मनुष्य में जन्म लेता है ये नहीं कि वो जो है उसका पाप है बचा हुआ पाप बच गया था उसके आधार पर जो पाप बच गया था उसके आधार पर यदि जन्म लेता है यदि ये, ये कहा जाए तब फिर साधारण मनुष्य कहना ये ठीक नहीं है नी हाँ पाप बचा या पुण्य भी बचा हो दोनों जो बचा पाप पुण्य जो बचा धर्मा धर्म जो तो वो उसके आधार पर जन्म यदि मिलता है तो फिर साधारण शब्द कहना चाहिए क्या नहीं तब तो योगी अगर बहुत अच्छे किए हुए तो, तो योगी बन के आएगा दोबारा जो बहुत अच्छा किया हुआ है उसका यदि उसमें अधिक अच्छा बोला तो उस तरीके से आना चाहिए और यदि पाप किया होगा तो उसको उस तरीके ऐसी होना चाहिए था परंतु आप ऋषि दयानंद का सत्याश प्रकाश पढ़ेंगे अष्टम समुलास तो उसमें सामान्य मनुष्य मान मुक्ति के बाद अष्टम समुलास या नवम समुलास समोलास नवम समुलास में मुक्ति के बाद ना बात तो नवम समुलास में समय वहां पर साधारण मनुष्य की बात करते हैं मर्षिद्यान जी यदि हम जी को साक्षी माने तो साधारण मनुष्य की बात करते हैं वहां पर उस आधार पर जन्म होता इसकी बात नहीं करते तो इसीलिए जब मुक्ति भोग लेता है तो साधारण जन्म मिलता था सभी का जो भी मुक्ति से आया हुआ उसका साधारण जन्म होगा उसके बाद जो साधारण जन्म हुआ और उसके बाद जो फिर जैसा कर्म किया जिस तरीके का जिसका ये हुआ उसके आधार पर फिर कर्माशय इत्यादि बनता है वो कर्माशय के आधार पर जन्म नहीं उसको होता है मुक्ति के बाद फिर उसको परमात्मा को सुष्टि चलानी है और उसको फिर जो इस तरीके का करना है तो वो जो है फिर उनको जो जन्म देता है कर्माशक के आधार जन्म नहीं देता है सरण मनुष्य में जन्म देता है ये जहां तक मैं समझा इस तरीके से समझाऊ अब उसमें आप विचार सकते हैं आप लोग विचार सकते हैं कि इसमें कैसे क्या है और विद्वान से भी जो आप पूछ सकते हैं ये प्रमाण देते हुए और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो न चीर और नाश दोनों का एक ही जैसे अर्थ लग रहा है और ये दोनों का एक ही तरीके से अर्थ है तो एक उदाहरण में दे रहा हूं गोवलिवर्ध न्याय क्या दे रहा हूं जी बोलिए गोवलिवर्ध क्या है गोवली गोवली क्या बोलेंगे जी वर्द है। मुझे मालूम क्या जी? मा, है ना ना तो महाभार पढ़ा रहा हूँ समझ लीजिए गोवलिवर्ध न्याय गोवलिवर्द अच्छा बताइए गौ शब्द है हमने कहा गाम आनया ग आनया तो गाय स्त्रिंग में भी प्रयोग होता, होता है पुमलिंग में भी प्रयोग होता, होता है स्त्रीलिंग पुम्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है होता कि नहीं होता हाँ जी दोनों में प्रयुक्त होता है तो जब गऊ कहा तो गौ का देश से बैल का भी ग्रहण होगा और गाय का भी ग्रहण होगा होगा कि नहीं होगा हां दोनों अर्थ है अब यदि मैं कहा कि गो गली वली वर्द वर्दौ गोवली वर्दौ आनया गोवली सुधीर आनंद गोवली वर्दौ आनया गाय और बैल को लाओ तो यहां पर वली वर्द कहते हैं बैल को ऑक्स ओ जो है मैंने बैल का संस्कृत में वली वर्द होता है अब उस वली वर्द के साथ गोश्द पढ़ा हुआ है तो बताइए यहाँ पर गौ का अर्थ भी बैल लेंगे आमतौर पे तो वही लेंगे फिर बुल या वही लेंगे उसका अर्थ गो वाली वर्द में वर्द का अर्थ गो वाली वर्द में।, में रुक जाइए गो वाली वर्द में जब वर्द का अर्थ जब वर्द गो वाली वर्द में जब वर्द का अर्थ जो बैल है तो गौ से वहां पर बैल थोड़ी लिया जाएगा गौ से तो फिर गाय ही ली जाएगी ना इसलिंग जो है क्योंकि उसमें नहीं मुझे अब मालूम नहीं था कि इस वाक्य में एक से अधिक की बात कर रहे हैं या एक, की बात कर रहे हैं, एक मैं नहीं सकता था नहीं गो बलिवर्द न्याय ना जब कहते जहाँ पर गाय भी हाँ जहाँ पर बलिवर्द नहीं पढ़ा हुआ है तब गायल दोनों लाया जाएगा गाय बैल दोनों का बोध होगा परंतु जब गाय के साथ वाली गोप के साथ वाली वर्द को पढ़ दिया गया सब तो एक सामान्य एक जनरल नॉलेज की बात है सामान्य ज्ञान की बात है कि भाई गाय और बैल को लाने की बात करा तो बैल हो गया वो और गाय हो गया नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया हाँ जी तो ऐसे ही सिमिलर टू उसी तरीके से उसी तरीके से उसी उसी तरीके से यहां पर नाश और चिरम है ना चिरमस्थायम चिरम ऐसे करके बताया चिरम तो नाश का भी यदि वही अर्थ लिया जाए जो चिरम का अर्थ लिया जाए तब तो यहां पर देखिए क्या गो बलिवर्ध न्याय से आप देखेंगे तो चिरम भी पढ़ा, पढ़ा हुआ और नाश भी पढ़ा हुआ है तो चिरम का अर्थ जब हाँ यदि मान ली चिरम शब्द यहां पर नहीं पढ़ा जाता तब तो नाश का अर्थ दोनों हो सकता है चिरम भी हो सकता है लंबा काल के बाद मिलेगा इस तरीके से यह भी हो सकता है और क्या कहते हैं कि जो है कि नाश होना भी अर्थ हो सकता है परंतु जब यहां पर चिरम पढ़ दिया गया है जैसे वहां पर वली वर्द पढ़ दिया गया है वहां पर गौ का अर्थ गाय काउ है ऐसे ही यहां पर चिरम जब अलग से पड़ दिया तो नाश का अर्थ तो नाश होना है नाश का ना सोना समझ रहे हैं क्या मैं कहना कहना चाह रहा हूँ जी का अर्थ ना सोना है इसीलिए वहां पर कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की करता है वो गलत करता है मेरे दृष्टि में मैं जहां तक पढ़ा हूँ विचार किया हूं गुरु जी से पढ़ा हूँ आचार्य से पढ़ा हूं तो मेरे दृष्टि में वो ठीक नहीं है नाश का नाश है अर्थात किए हुए कर्म का भी हो जाता है जो भी हम करते हैं कर्म उससे जो कर्म है उसका विनाश होता है उसके तीन गति है हाँ जी। तो बिल्कुल उसके पैराग्राफ के एंड में तीन बिल्कुल लिखा हुआ गति लिखा हुआ तो है तो तीनों अलग अलग है, लिखी हैं बिल्कुल उसमें तीनों अलग अलग है यही होना चाहिए हाँ जी। तीनों जो है अलग अलग है यही होना चाहिए तो मैं क्या बता रहा था की बिना दुख दिए बिना मारे उपभोग संभव नहीं है इसीलिए यहां पर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती इसकी जो व्याख्या होनी चाहिए कि जो अपरिहार्य हिंसा है उसका पाप नहीं लगना चाहिए वो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ऐसा हो सकता है ये मेरा अपना है कोई जरूरी कि ये सही ही हो इस पर आप विचार सकते हैं इसकी संगति ऐसे लगा सकते हैं परंतु जिससे हमें परिहार हिंसा है उससे हमें तो बचना ही चाहिए परंतु यहाँ इस तरीके की बात नहीं की है सीधे कहा है कि बिना हिंसा के उपभोग संभव नहीं है तो बिना हिंसा के उपभोग संभव नहीं है बिना मारे संभव नहीं है तो वो जो चौथे प्रकार का जो कर्माशय बनता है वो शारीरिक कर्माशय बनता है और विषय जो सुख है वह अविद्या है विषय जो सुख है वो अविद्या है।, है, है हमने बताया हुआ है आधीव. और सुख कहते किसे हैं? सुख का मतलब है कि इंद्रियों का जो तृप्त हो जाना भोगों में भोगों में इंद्रियों का जो हम भोग रहे होते हैं उस भोगों में इंद्रियों का तृप्ति हो जाना मानी तृप्ति की जो है उपशांति है तृप्ति होने से जो उप होती है वो सुख है और लौल्य होने से लोभ होने से तृष्णा होने से जो अनुप शांति है वो दुख है तो यहाँ पर क्या था वहां पर ये था कि भाई ये समझाना ये चाह रहे हैं कि हम कितना भी भोग करेंगे तो भोग से हम अपनी तृष्णा को नहीं मिटा सकते मन के अंदर जो तृष्णा है इंद्रियों की जो तृष्णा है वास्तव में तृष्णा तो मन में होती है इंद्रियों में नहीं होती है वो तो इंद्रिया केवल संदेश पहुंचाता है सुख दुख तो मन में होता है तो कृष्णा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती बल्कि हम जो विषयों को भोगते हैं तो विषयों को जितना अधिक भोगेंगे कितना जितना भी अधिक भोगेंगे सुख के जो साधन है उसको जितना भी अधिक भोगेंगे जिससे हमें सुख मिल रहा है उतने अधिक ही हमारा राग बढ़ेगा उतने ही हमारा अधिक राग बढ़ेगा और उतने ही इंद्रियों की कुशलता बढ़ती जाएगी इसीलिए सुख का मैंने सुख का उपाय भोग को भोगना नहीं है भोग का बार बार अभ्यास करना नहीं है, है। तो ये जो है सुख चाहने वाला तो क्या करता है वह उस भोग को बार बार अभ्यास करके क्या करता है सुख चाहने वाला सुख उसको प्राप्त करना सुख प्राप्त करने की लालसा रखता है और जितना अधिक सुख को चाहता है उतना ही अधिक उसके अंदर राग बढ़ता जाता है उसके इंद्रियों में कुशलता बढ़ती जाती है और वो स्थिति ऐसी होती है कि वो जो है वो जो है जैसे मानो की बिच्छू के डर से बिच्छू के काटने के डर से वो दूसरे तरफ भागा और सांप के दस गया सांप से दसा गया वो सुख चाहने वाला वो ऐसे ही विषयों से वो सुखों को प्राप्त करने की इच्छा किया सुखों की प्राप्त विषयों से सुखों को प्राप्त करने की इच्छा किया और इच्छा करने से क्या हुआ वह मानो पहले तो वो क्या है मन में ही भावना थी सुख को भोग करने की इच्छा अब वो उससे जुड़ गया विषय से अनुवासित हो गया और जुड़ गया तो मानो कि सांप ने उसको काट लिया अधिक राग बढ़ गया और अधिक राग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो वो वो राग बढ़ने से क्या होगा जितना अधिक राग बढ़ेगा व्यक्ति के अंदर उतना ही अधिक उसको प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ेगी और जब ही तृष्णा बढ़ेगी तो दुख होगा जब ही तृष्णा बढ़ेगी तृष्णा बढ़ेगी तो उसे दुख होगा वह प्राप्त नहीं हुआ तो दुख और यदि प्राप्त नहीं हुआ तो दुख और जो तृष्णा बढ़ी तो हमारे इंद्रियों की जो कुशलता हुई तो अब जो मैं दो रोटी खाने में सुख की अनुभूति कर रहा था अब चार रोटी खाने में दो रोटी में परेशानी हो रही है पेट नहीं बढ़ रहा दो रोटी में लालसाएं समाप्त नहीं हो रही है दो रसगुल्ले में लालसाएं समाप्त नहीं हो रही है अब जो है चार तो वो उसमें दुख दो रोटी में दुख मिला के नहीं मिला की अभी और चाहू और चाहू और चाहू दो रोटी करके दो रोटी खा करके छोड़ देगा दो रसगुल्ला खाकर छोड़ देगा तो उसको मन में परेशानी होगी कि और खाऊ और खाऊं तो वो दुख रूपी पंख में और डूबता जाता है होता जाता है तो वो राग के कारण जो दुख रूपी पंख में डूबा राग के कारण विषयों को जो भोगा और उस भोग से विषयों से जो अनुवासित हुआ और उससे दुख रूपी पंख में जो डूबा वो है परिणाम दुखता समझ गया जी हाँ जी क्योंकि वह भाई राग के कारण विषयों में वह योगी समझता है भविष्य में ऐसा होने वाला है यदि मैं संसार के विषयों को भोगूंगा क्योंकि भोगते समय तो उसको सुख की अनुभूति हो रही है भोग के समय तो उसको सुख की अनुभूति हो रही है परंतु वो राग जो हुआ वो राग जो हुआ राग, जो हुआ, राग के समय मैंने सुख भोग काल में जो वस्तु के प्रति जो राग हुआ तो राग के कारण वो जो है उस दुख में फंसता जाता है फंसता जाता है फंसता जाता है विषयों के साथ जितना राग होगा उतना विषय से जुड़ेगा जितना राग होगा उतना विषयों से जुड़ेगा और जब ही जुड़ेगा तो बहुत बड़े दुख में वह फंसता है तो वो जो दुख में फंसा वही उसकी परिणाम दुखता है समझे तो वो ऐसा योगी सोचता है तो इससे वो दूर हटता है जो भविष्य में आने वाला है और दूसरा जो ताप दुखता था तो यहाँ तक तो बताया ही बता ही दिया था कि अथक्का ताप दुखता तो बता रहे है की सर्वस्व द्वेशानुबिध चेतना चेतन साधना अधीन तापानुभव बोल रहे हैं अथक्का ताप दुखता, ताप दुखता क्या है ताप दुख क्या है बोल रहे हैं कि सभी प्राणी के सभी व्यक्तियों का जो यह सुख का दुख का जो अनुभव है ताप का अनुभव है वह चेतन और अचेतन साधन के अधीन है जो कि द्वेष से अनुबिध है द्वेष से जुड़ा हुआ है तो तत्रासी माना उस समय जब द्वेष सुख मन दुख के अनुभव काल में जब दुख हो रहा होता है उस दुख के अनुभव काल में उस दुख के साधन चेतना चेतन, और चेतन तो साधन के प्रति जो है द्वेष पैदा होता है और द्वेष जो पैदा हुआ उससे जो कर्म करेगा उससे द्वेषज कर्माशय होगा तो तत्राशी द्वेषजह कर्माशय वहा उसमें द्वेशज कर्माशय है दुख अनुभव काल में द्वेशज कर्माशय इतनी संगति लग गई जी हाँ जी अब आगे कर रहे कि सुख साधन मनसा व परिस्पंदते बोल रहे हैं कि सुख के साधन को जो है चाहता हुआ सुख के साधन की प्रार्थना करता हुआ सुख के साधन को चाहता हुआ इच्छा करता हुआ प्रार्थना प्रार्थना माना माने चाहता हुआ इच्छा करता हुआ तो सुख के साधन को चाहता हुआ इच्छा करता हुआ व्यक्ति क्या करता है कायन शरीर से वाचा वाणी से और मन सा मन से परिस्पन्द से कार्य को करते है, करता है माने वो सुख के साधन को चाहता हुआ व्यक्ति जो है सुख के साधन के, की की अभिलाषा करता हुआ व्यक्ति शरीर से कर्म को करता है वाणी से कर्मों को करता है और मन से कर्मों को करता है तो इसलिए कह रहे हैं काये वाचा मनसा च परिस्पंदते काय से शरीर से मन से वाणी से परिस्पंदित होता है वह माने का मैने शरीर मन से वचन से कर्म से इन से चेष्टा करता है वह वह जो है परिस्पंदते का मतलब हो गया स्पंद है स्पंदित होता है सब ओर से परिपरिता स्पंद सब से सबसे ओर से स्पंदित होता है सब ओर से क्रिया करता है स्पंदन में न जी हाँ जी स्पंदन समझते हैं? है जी स्पंदन समझ में आता है स्पंदन हाँ आपने ये प्रयोग किया था उससे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा उस उसका एग्जैक्ट अर्थ उसका क्या था उसका जैसे मान लीजिए कभी कभी जो है ना आप शरीर में शरीर जो है शरीर क्या होता है शरीर में कभी कभी ये जो है वायु इत्यादि रुक गया या इस तरीके से तो फटकता रहता है कभी शरीर में कहीं कोई नस इत्यादि फटका है आपका कि नहीं कभी आँख फरकता है कभी जो है पीठ में फरक जाता है कभी छाती फरकता है कभी बाह में फरकता है फड़कना समझते हैं? किस रूप में आप प्रयोग करें मैं नहीं समझा आपने किस मैं ये कह रहा हूँ की शरीर में कभी भी कोई भाग कभी भी अचानक फड़कने लग जाता है की नहीं थ्राबिंग जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में वही मतलब लगेगा कि ऊपर नीचे हो रहा है, है सिर दर्द के, बी। हां जी, जिसका होती है ना बढ़ती है कम होती है वो बढ़ रही है कम हो रही है जैसा लग रहा है की ये ये बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है तो उसको शरीर में भी वो तो सिर दर्द में नहीं यहाँ पर दर्द उर्द नहीं होता है नहीं मैं समझा वो तो उसको जिस एक किसी को फोड़ा हो जाता है तो उसमें भी वो लगता है कि ये बढ़ रही है घट रही है दर्द की बात की तो उसको तो कहते हैं कभी कभी हाँ जी आप यदि प्राणायाम इत्यादि ज्यादा करेंगे ना हाँ जी शरीर तो में फड़कन होने शरीर फड़कने लग जाएगा उसमें क्या कंपन जैसी आ जाएगी चीज उसको फड़कना कहेंगे आप स्थान पर उसने ही स्थान पर पूरे शरीर में नहीं उस स्थान पर ही कंपन जैसे आता है ऊपर नीचे होता है आपके मैं समझ लिया मसल में कंपन है उस की मसल मतलब में कंपन है थोड़ा सा कह रहे हैं कंपन है कुछ देर के लिए और अच्छा भी लगता है वो दिखता रहता है कि इस तरीके से है उसको कहते हैं स्पंदन उसका नाम क्या है जी स्पंदन अच्छा। वो क्रियाएं होती है उसमें तो यहाँ पर यही है कि परिस्पंदते यहाँ पर ये यह कि व्यक्ति जब सुख के साधनों को चाहता हुआ शरीर से वाणी से और मन से सब ओर से स्पंदित होता है वर्ष सब ओर से क्रिया को करने लग जाता है क्रिया करता है समझ गए जी फिर क्या होता है जब वह मन से शरीर से वाणी से कर्म करेगा तो क्या होगा परम तथा परम उपहंती उपहानी तो क्या करता है जब शरीर से मन से वाणी से वह वा कर्मों को करता है उस सुख साधनों को इच्छा करता हुआ तो कभी क्या है वह दूसरे जो व्यक्ति है दूसरे जो है उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर कभी कभी उससे हमें जो चेतन से जो उसे जो हमें सुख मिलने वाला है सुख के जो साधन है उसके प्रति व्यक्ति कृपा भी कर देता है वह जो है जिससे हमें सुख मिलेगा तो उसके प्रति व्यक्ति कृपा कर देता है ना जी अनुग्रह तथा उससे उस मन कभी शरीर से कभी वाणी से कभी मन से तो या तीनों से शरीर से मन से वाणी से क्या परम मने दूसरे को परम का मतलब क्या है जी? दूसरा दूसरे को दूसरे को जो उसके अनुकूल है, जो उसके उसके उसके अनुकूल ऊपर ऊपर वह अनुग्रह अनुग्रह भी करता है। करता, है, कृपा कर देता है उसके ऊपर अनुग्रह करता है कृपा करने का मतलब है कि अचेतन साधन पर क्या कृपा करेगा उसको ठीक तो तो ठाक करके रखेगा उसको सही तरीके से रखेगा उसको जिसको परिग्रह करते ना जी वो जब वो समझता कि भाई इस इस साधन से हमें सुख मिलना है तो क्या करेगा वह भले ही काम का चीज नहीं है वो वैसे ही परिग्रह कर रहा है जो कि बाधक है परंतु तो वो रखता है वो क्या है वो अपने पास वो बचा करके रखता है तो मानो कि उसके ऊपर अनुग्रह कर दिया उसको तोड़ा फोड़ा नहीं अनुग्रह का वजह समझ गया जी हाँ जी तो उससे जो उसके अनुकूल है जो जो उससे क्या है दूसरे के ऊपर दूसरे पर अनुकूल जो उसके है उसके ऊपर अनुग्रह कर देता है कृपा करता है और जो उसके प्रतिकूल है उसके ऊपर जो है उसको उपांति उसको मारता भी है उसको कष्ट भी देता है उसको पीड़ा भी देता है उपांति का मतलब होकर मारना पीड़ा देना कष्ट देना समझ गए हाँ जी परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्म धर्मोपचिन इससे वह सुख के साधन को चाहने वाला क्या करता है वो दूसरे को अनुग्रह और पीड़ा जो किया अनुकूल के प्रति अनुग्रह और जो प्रतिकूल है उसके प्रति पीड़ा तो दूसरे को जो अनुग्रह और पीड़ा किया तो परानुग्रह और पीड़ा से दूसरे के ऊपर अनुग्रह और पीड़ा से धर्म और अधर्म का वह व्यक्ति संचय करता है अपने जीवन में धर्मा धर्म का संचय करता है जो धर्माधर्म रूपी जो कर्माश मैंने धर्माधर्म का संचय करता है वहां पर तो रागज का रागज कर्माशय का ही संचय कर रहा था यहाँ पर धर्माधर्म अच्छा बुरा दोनों का मैंने क्या बोलते हैं चयन कर रहा है समझ गया जी हां ये भेद समझने का कोशिश करेंगे कि वहां पर राग जो कर्माश हुआ था उसका ही वह संचय कर रहा था उसी से ये हुआ है और यहाँ पर जो है जो कर्मा से है तो यहां पर धर्मधर्म रूप संस्कार का संचय होता है क्योंकि तो वह जो सुख के साधन जो उसके अनुकूल है उसको जो ऊपर जो अनुग्रह किया तो उससे धर्म का संचय किया मिश्रित कर्म जिसको कहते और धर्म का और जो उसके प्रतिकूल है उसको जो दुख दिया उसको जो मारा उससे जो है अधर्म का संचय करता है तो ये धर्मा धर्म का जो संचय करता है तो जो धर्मा धर्म का जो संचय किया वह कर्माश कर्माशय हो गया ना जी धर्मा धर्म कर्माश तो ये जो कर्माशय है लोभात मोहात भवती ये कर्माशय लोभ और मोह से होता है मने लोभ से लोभ के कारण दूसरे के ऊपर अनुग्रह करता है तो उससे जो कर्मा से बना उससे जो कर्माश बना फिर तो वो हुआ और दूसरा जो दुख जो देता है उसके प्रति जो हम फिर जो हम पीड़ा देते हैं उससे जो कर्मा से बना वो मोह के कारण हुआ वो अविद्या के कारण हुआ इसके कारण हुआ जी अविद्या और मोह के कारण बोलते यह जो कर्माशय है धर्मा धर्म जो कर्माश कर्माशय है जो मिश्रित जो कर्माशय है कि ये धर्मा धर्म धर्म ये लोभ और मोह के कारण होता है समझ गए लोभ और मोह न हो तो ये संस्कार होगा ही नहीं तो लोभ और मोह के कारण होता है ये कर्माशय तो योगी सोचता है सुख भोग काल में भी सोचता है वो जब योगी सुख भोग रहा होता है उस समय भी सोचता है की भाई यदि हम सुख के साधनों की जो इच्छा किए और उसके के कारण जो हम शरीर से मन से ये जो हम कर्म करेंगे और वैसा जो है धर्माधर्म रूपी जो संस्कार बनेगा तो अधर्म रूपी संस्कार जो बनेगा उसका तो परिणाम दुख तो है ही वो तो दुख देगा ही देगा वह तो दुख तो ताप रूपी दुख तो है ही परंतु जो धर्म रूपी संस्कार है जो धर्म जो हुआ जो सुख मतलब ये है वह भी हमें जो भोगना होगा वो भी बिना जन्म लिए तो भोगेगा नहीं तो हम जो जन्म लेंगे जन्म लेंगे तो फिर उसको फिर भोगना पड़ेगा उस सुख को भोगना पड़ेगा उस सुख को बिना जन्म लिए तो भोग नहीं सकते तो इसीलिए वह उसमें दुख देखता है भोगते समय व्यक्ति जो है जिस समय व्यक्ति भोग रहा होता सुख का उस समय तो उसको तो दुख की अनुभूति होती नहीं है परंतु वह योगी जो है वह भविष्य में इसका परिणाम दुख है वह रागज हो चाहे वह उसका परिणाम जो दुख है तो वह दुख समझ करके कि भले ही धर्म हमने किया उससे जो संस्कार बना वह भी वो उसको हम तब तक नहीं भोग सकते जब तक कि हम जन्म नहीं लेंगे और दुख का तो है ही दुख तो इसलिए करें कि ऐसा मन में सोच करके कि ये ताप दुखता है वो हमें दुख देने वाला है हमें परेशान करने वाला है इसीलिए ये ताप दुखता है। ताप दुखता उच्चते इसको ताप दुखता कहा जाता है हां आ, इस पर और विचार कीजिएगा मैंने पीछे का भी मैंने ये करने का कोशिश किया तो आज मैंने आपको ताप दुखता समझाया कल आपको मैं संस्कार दुखता समझाऊंगा। संस्कार दुख, दुख, दुख, दुख, दुखता कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते भाई जी आपको कोई प्रश्न है अपने भाई जी को गुरु अच्छा जी और और सामने पुस्तक रखते हैं कि नहीं आप मुझसे हाँ, मैं तो हमेशा रखता जी है पुस्तक जो है साथ में सदा रखना चाहिए तभी संगति लग पाएगी चलिए मंत्र पाठ पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मदे पूर्णस्य पूर्नमदा, पूर्णमादायवशिष्य म शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है जी नमस्ते जी नमस्ते जी